प्रत्यक्षा की लिखी कहानी बलमुआ तुम क्या जानो प्रीत? बात सिर्फ सिर्फ इतनी इतनी सी थी, सिर्फ इतनी ही तो कि बस जी नहीं लगता था कहीं भी किसी से भी अंदर सन्नाटा गोल गोल घूमर बनाता प्राण उमिटता और फीकी बेरोनक मुस्कान के कोने पुराने स्वेटर से उधड़ते बिखर जाते संगीत शब्द रंगबंद तहखाने में सात तालों के भीतर लुकाई बात थी दूसरी समय की तब भी यही समय था और अब भी की आह दबी दबी उठती बेचैन कराहटों की उंगली थामे दीवार टटोलते धीरे से चुक जाती अपने होने से शर्मसार लिखड़ती खामोशी कोने अतरों पर घिसटती ख़त्म होती गली से घूमती विचरती आवाज दरवाजे से झाँकती लौट जाती गली के मुहाने पर जो दुकान थी उसके अंधेरे कोनों में ग्रामोफोन बजता, ठेठ खरजदार आवाज में किसी तकलीफ और मनुहार के दिल तोड़ देने वाली गमक भीतर अजायब घर था मिट्टी के नकाशीदार प्लेट और सूप बॉल्स पुरानी घड़ियां, रेत घड़ी कंपास टूटे दर के चीनी मिट्टी के नकाशीदार प्लेट और सूप बॉल्स चांदी की तश्तरियां पीले पड़े फ्रेम में जाने किस किसकी तस्वीरें क्रोशिया से बने झागदार पीले चादर और स्टॉल बूढ़ा अपने सुनहरे कमानी वाले फ्रेमलेस चश्मे से गली के सन्नाटे को ताकता ग्रामोफोन सुनता बार बार एक ही गीत कोई ग्राहक भूले भटके आता तो अंधेरे सीलेपन से घबराकर धूप भरी गली में तुरंत लौट जाता बूढ़ा चुपचाप देखता पतलून की जेब से घड़ी निकालकर समय देखता अगर बारह बजे होते तो एक करकश घंटी बजती कहीं मकान के पेड़ से ये आवाज अंधेरे को चीरती तीखेपन से पहुंचती बूढ़ा उठकर पिछवाड़े के दरवाजे तक जाता फिर सूप भरा बाउल लेकर वापस अपनी बदरंग पर आराम कुर्सी पर बैठ जाता सुड़क सुड़क कर पानीदार सूप पीता ऐसे समय किसी का भी हस्तक्षेप उसे रास ना आता भले ही कोई सचमुच का ग्राहक किसी चांदी के गुच्छे पर जान करता दाम पूछता दुकान के पिछवाड़े वाले हिस्से का दरवाजा बगल की गली को खुलता था औरत खुले दरवाजे और गली के बीच टंगी मोढ़े पर बैठी रहती औरत कामकाजी थी इसलिए हर वक्त काम करती दिखती जब बैठी होती तब भी उसका बाकी शरीर विश्राम की अवस्था में रहता पर उसके हाथ और उसका मुंह काम करते रहते उसके गले से गीत थोड़ा बेसुरा मोटे सुर में फुसफुसाते स्वर में निकलता जैसे गाने के बजाय कुछ याद करते रहने की कोशिश हो औरत मफलर बुनती थी कभी कभी शॉल भी बुन लेती थी गर्मियों में क्रोशिया के लेस बुनती बूढ़ा निर्विकार भाव से दुकान में बैठता सुनहरे नक्काशीदार फ्रेम में जड़ी तस्वीर औरत की थी जिसके चेहरे पर अथाह मासूमियत और अथाह दर्द था मजे की बात की तस्वीर में उसके कंधे हंस रहे दिखते थे जबकि चेहरा चुप था ऐसा होना किसी सुराख से उस पार गिर जाना होता था जहाँ रात और दिन के बीच कोई विभाजन समय नहीं था और उसी तरह सुख और दुख का भी मसलन सुखी होते होते अचानक उसके ठीक से पूरा होने के ऐन पहले दुख हरहरा कर तोड़ फोड़ मचाता हुआ घुसाता और दुख के चरम पर कोई भूली हुई या फिर आगत सुख की लहर का आभास ऐसे कौन कि दुखी थे अच्छा जैसे चेहरा चौंक जाता रंग भी सफेद कहा थे वॉटर कलर्स की तरह सब एक दूसरे में बहते घुलते मिलते जैसे सब तरल था और कोई तयशुदा सीमा नहीं जैसे पूरा ब्रह्मांड धड़कता हो हर धड़कन पर उसका चेहरा बदल जाता हो उसकी प्रकृति तक उसका गंध रूप रस सब और ये आदमी झुकता चलता फिर सीधा खड़ा होता किसी एनिमेशन फिल्म का कैरिकेचर जिसकी अंतिम परिणति फिर उस जीव की हो जो एक कोशिका से बना था कि सब इतना दुरू हुआ कि एकदम धुर सरलता में ही इस दुरूहता का भरण हो सके कि जैसे बच्चे के मासूम भोलेपन में कुटिलता के सब बीज गुम्फित रहें साइलेंट फैक्टर्स जो हिस्सा उंगली के पोर से सबसे पहले छू जाए वही सबसे पहले जीवित हो आकार ले रात में कई बार बूढ़ा उस तस्वीर को अपने कमरे में ले आता लैम्प के पीले बीमार रोशनी में उस चेहरे को देखता फिर उसास भर के बगल की मेज़ पर एहतियात से रख देता उसी एहतियात से अपने कपड़े बदलता उन्हें सरियाता और बिस्तर के पायताने रख देता टोपी उतारता अपने सर को सहलाता फिर प्रार्थना जैसा कुछ बुदबुदाते लेट जाता उसकी आँखों से कभी कभी आंसू रिश्ते पर उसे मालूम नहीं पड़ता अपने शरीर के अंग प्रत्यंग पर अब उसकी पकड़ धीमी होती जा रही थी जैसे छोटे राजा क्षत्र बगावत पर उतर आए हों रात को सोने से पहले औरत लैंप बंद करने आती तस्वीर उठाकर वापस सामने वाले हिस्से में जहां दुकान थी वहां रखाती मुन्नी बेगम जब गाती बलमुआ तुम क्या जानो प्रीत तो महफिल में रस बरसता क्षमा दान मेल क्षमा कांप जाती सुनने वालों के दिल से आह उठती मुन्नी बेगम का चेहरा पाक साफ संजीदा रहता जैसे प्रीत से उनका कोई वास्ता ना हो ऐसे बेरुख नक्श पर टीस मारती आवाज कहढ़ ढाती अल्लाह ताला ने जैसी सूरत दी थी वैसा ही गला भी दिया था कहते हैं जब पान खाती तो रस की धार गले से उतरती दिखती नाक का हीरे का लौंग कटार की तरह लश्कारा मारता राजा साहब और नवाब साहब हुक्के की पेच से कश खींचते बेहोश होते सिक्कों और नोटों से भरा थैला फर्श पर झंकार बजाता गिरता इन सब से गाफिल मुन्नी बेगम आंखें मूंदे आलाप लेती गंगा रेती में बंगला छवाए मोरे राजा जी आवे लहर जमुना की उनकी आवाज में किसी बच्चे के गले सी मिठास थी और उस भोलेपन के कच्चे गमक में किसी नायिका का मनुहार जब घुलता तो जान निकल जाती गाढ़े शहद की शिथिलता जैसे अभिसार के बाद की अलसाई नींद नवाब रिफाकत अली बेग और राजा नौबहार राय में होड़ मची थी उनका नथ कौन उतारे मुन्नी बेगम बेखबर अपने सर के मलमल की ओढ़नी संभालते आलाप लेती उनका छोटा सा मासूम चेहरा संगीत के रस में डूबता तमतमाने लगता जैसे देवी जी चढ़ी हूं ऐसा पर्वतिया जो मूलगी दासी थी मुंह पर हाथ धरे बोलती थी कोठी की पहली मंजिल की खिड़की के नीचे खड़ा नौजवान दीवार से पीठ टिकाकर आंखें मूंद लेता उसको लगता कि वो किसी तंद्रा में है उसके पांव खड़े खड़े अकड़ जाते उसका शरीर कड़ा हो जाता पर उसका मन धीरे धीरे नदी बनता जाता उसको लगता एक दिन उसका शरीर बहने लगेगा मुन्नी बेगम एक छोटी सी मछली बन जाएगी और उसकी नदी में तैरेगी फिर दोनों बहते हुए किसी और दुनिया में निकल जाएंगे उस आने वाले दिन की उम्मीद में उसकी छाती ऐसे भर जाती कि सांस तक का उसको तोड़ देगा कि अनुभूति होती लॉन्ग लती मुन्नी बेगम की खासम खास ऊपरी मंजिल की खिड़की से झाँकती और उफ करती ये लोंग लत्ती का ही क्रम था कि महफिल खत्म होने पर एक रात उसने उस नौजवान को लुका छिपाकर मुन्नी के कमरे में पहुंचाया था बूढ़ा उल्टी हथेली से अपने होठ पोछता है आस्तीन का कोर मैल से चीकट हो चला है दुकान के अंधेरे ठंडे पन में नम मिट्टी का सुकून है बाहर धूप की तरफ देखते उसकी आंखें पनियाती हैं उसके पंजों पर झुर्रियों का जाल है नीले नस रस्सी की तरह कड़े होकर उभर आए हैं खाल पर भूरे लाल तिल और चकत्तों की भरमार है मेज पर रखी घंटी को कुछ गुस्से से बार बार दबाता है औरत झल्लाती हुई आती है क्या है तुमने आज मुझे सूप नहीं दिया औरत बिना कुछ कहे मुड़ जाती है दो मिनट बाद गंदा बोल जिसमें अब भी सूप तलछट छट पर तैर रहा है उसके चेहरे की तरफ ठेलती है अब याद आया फिर गुस्से से धमधमाती हुई लौट जाती है बूढ़ा आग झपकाता देखता है उसके होठों के कोर एक महीन रुलाई में नीचे गिर जाते हैं धीमे से उठता है तस्वीर वाली औरत को छाती से लगाकर कुछ देर खड़ा रहता है औरत धीमे दबे पांव आती है बूढ़े के हाथ से तस्वीर लेकर शेल्फ पर रखती है फिर उसका हाथ पकड़ नरमी से उसे कुर्से तक ले जाती है मेज पर एक कप ओवल्टीन और दो आरा रोट की बिस्किट तश्तरी में रखे हैं कप से भाप उठ रहा है ये लो खा लो अभी फिर आधे घंटे में खाना लगाती हूँ औरत की आवाज में बच्चे को पुचकारने से दुलार है उसका सख्त चेहरा नरम पड़ गया है बहुत कुछ जिंदगी देख ली और कुछ मिला नहीं ऐसे ही थक जाने वाला भाव उसके चेहरे पर है पर कड़ी मिट्टी पर बारिश की बूंदों का गीलापन भी है बूढ़ा बच्चे की तरह हंस पड़ता है कहता है लोंग लत्ती, तुम बहुत अच्छी हो बहुत अच्छी हो फिर उठकर ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड लगाता है बलमुआ तुम क्या जानो प्रीत मुन्नी बेगम रातों रात भागी थी नवाब बेग के सोने की मोहरों वाली भारी थैली लेकर भागी थी लोंग लती राजदार थी जैवुन्निसा खैरुनस्सा फरखंदा फरजंदा सब को छोड़ लत्ती भी गायब हो गई थी एक दिन ब्रैडली हेडसन की रेलवे की नौकरी थी भाग जाना आसान था रेलगाड़ी बदलते एक शहर से दूसरे लिलुआ मखलौटगंज कलकत्ता जाने कहाँ कहाँ जीवन भर सेवा की लॉन्ग लत्ती ने पहले मुन्नी बेगम की फिर उनकी मौत के बाद ब्रैडली साहब की क्योंकि सोचती है कई बार पुराने चांदी के बर्तन साफ़ करते धीरे से कुछ बेसुर गुनगुनाती है बल्मा तुम क्या जानो प्रीत बल्लमुआ तुम क्या जानो प्रीत प्रीत प्रीत कहते कहते आवाज़ लड़खड़ाती है खाँसती है फिर खुद से हंसती हुई पूरा करती है <laughs> पीर तुम तुम क्या जानो पीर <laughs> तुम क्या जानो पीर बलमुआ तुम क्या जानो पीर <laughs> प्रत्यक्षा की लिखी कहानी बलमुआ तुम क्या जानो प्रीत